नई दिशाएं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के क्षेत्रीय कबहाग द्वारा प्रस्तुत है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 बुधुआ हां अरे का बात है बुधुआ कैसे ना है मालकिन ने कहलवाया है कि तुम फौरन चलियां आओ अरे पर बात का है अरे शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं बहुत सा काम है अरे भैया सुनो तो ऐसे कैसे चलूं अभी मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं और बच्चों के बापू भी नहीं है घर पर हम्म हु, लेकिन मालकिन ने कहा था तुम्हें साथ लेकर आऊं अरे तुम चलो ना मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूं बच्चे आने ही वाले होंगे ठीक है जल्दी आना हां हां अनीता मालकिन गुस्सा होंगी हां हां जल्दी आ जाऊंगी क्या करूं घर का सारा काम फैला पड़ा है और बच्चे अभी तक लौटे नहीं हैं मां मां मा, मा वहां गए मा वहां गए चलो अच्छा हुआ मैं तुम्हारी बात देख रही थी तुम कहीं जा रही हो मां हां मंटू मालकिन ने फौरन बुलाया है और खाना i had made rice, i was going to keep it. I'll keep you both. And you have eaten, ma? Where have you eaten? I'm not sure. I'll eat something on the king's goat. And yes, Sheila, you should clean it up. Okay, ma. And yes, I haven't even got clothes in the morning. Just give it a moment. But ma, today Master Ji has been doing a lot of work for home. If I want to do all this, how will I work for school? पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि घर का कामकाज ही बंद हो जाए अरे फिर जब तू बड़ी होगी तो यही सब तेरे काम आएगा पढ़ाई लिखाई नहीं तो फिर मुझे स्कूल ही क्यों भेजती हो अरे ज्यादा ज़बान नहीं चलाते मेरे पास बहस करने का समय नहीं है कपड़े नहीं धोएगी तो कल यही गंदे कपड़े पहनकर स्कूल जाना होगा बाकी तेरी मर्जी ये दरवाजा ठीक से बंद कर ले मां तुम कब लौटोगी अरे क्या पता देर भी हो सकती है तेरे बापू आ जाएं तो बता देना और हां शीला शाम के लिए सब्जी काट कर रख लेना बेटी हां सब्जी काट के रख लेना बस आज तो हो चुकी मेरी पढ़ाई अरे तू क्या बड़बड़ा रही है चल चल कर रोटी खा लेते हैं मुझे नहीं खानी तू जाके खा ले अरे वाह रास्ते में तो कह रही थी कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और अब कहती है रोटी नहीं खानी तुझे क्या पता इतना काम तुझे करना पड़े तब पता चले मां तो रोज ना काम करती है अकेली उसे स्कूल का काम तो नहीं करना होता ना तो तू घबराती क्यों है ए, चल पहले खाना खा ले कहा ना मुझे भूख नहीं है तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा तू क्यों नहीं खाएगा मैं तो वही करूंगा जो तू करेगी तू बड़ी जो है मैं बर्तन मांजूंगी कपड़े धोऊंगी सब्जी काटूंगी तो तू यह भी करेगा ए, क्यों नहीं हां सब्जी काटना जरा मुश्किल है लेकिन आज सब करूंगा रहने दे रहने दे ये सब लड़कों के काम है क्या क्यों छोटे बच्चों या कपड़ों पर ये लिखा होता है कि हमें सिर्फ लड़कियां जो है शैतान कहीं का चल खाना खा लेते हैं फिर दोनों मिलकर घर काम निपटा लेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे ठीक है ठीक है चल चल ये पतीला तो साफ ही नहीं होता मैं माजकर देखूं नहीं तू बर्तन धो-धोकर रखता जा अच्छा शीला दीदी तू बड़ी होकर बस यही सब करेगी क्या ये तो करना ही होगा क्यों तू स्कूल में मास्टरनी भी तो बन सकती है उतना पढूंगी तभी तो इतना पढ़ ले ना इतना आसान है क्या और तंत साफ हो गए अब कपड़े धो लेते हैं ठीक है तू साबुन लगाना मैं लग रगडूंगा फिर तू धोना मैं निचोड़कर सुखा दूंगा ना ना निचोड़कर मैं ही सुखाऊंगी तुझसे ठीक से नहीं निचड़ेंगे हर शाम तक कपड़े भी नहीं सूखेंगे अपने आप को तू बड़ी होशियार समझती है वो तो है ही अच्छा मंटू तूने मेरे साथ काम कराया ये बात तू मां से मत कहना क्यों वो मुझे डांटेगी अच्छा नहीं कहूंगा अरे चल चल जल्दी साबुन लगा कपड़े धोकर पढ़ाई भी तो करनी है हमें अरे हां चल चल ज्यादा देर नहीं हुई अरे तुम्हारे बापू नहीं आए नहीं अभी नहीं आए हम्म अरे वाह आज तो शीला ने कमाल ही कर दिया सारे कपड़े धो डाले हम्म और तूने स्कूल का काम कर लिया कर रहा हूं वाह और शीला क्या कर रही है वो भी पढ़ रही है हम्म बस कपड़े धोकर पढ़ने बैठ गई बर्तन क्या मैं मांजूंगी मां मा, तुम बिना देखे बोलने लगती हो जाकर पहले देख तो लो हम बहन की बड़ी तरफदारी कर रहा है हैं अरे आज तो शीला ने कमाल कर दिया हम इतनी जल्दी सारा काम निपटाकर पढ़ने भी बैठ गई बस कर लिया मां शाबाश बेटी ऐसे ही रोज हाथ चलाया कर तो घर का काम भी हो जाएगा और तेरी पढ़ाई भी मैंने कहनी में काम कर रहा था क्या बात है बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को अब बात यह है मां मैं बताऊं अच्छा तू ही बता दे हुआ यूं कि हम दोनों ने सोचा कि मिलकर घर का काम निपटा लेते हैं फिर दोनों पढ़ाई कर लेंगे अच्छा तो यह बात है और मैं सोच रही हूं कि आज शीला ने इतनी जल्दी सब काम कैसे कर लिया मैंने तो कहा था मां कि मैं कर लूंगी पर मंटू ने कहा हां मां मैंने कहा था कि मैं हाथ बटाऊंगा लेकिन बेटा तुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए मां शीला को भी तो ध्यान देना चाहिए अरे वो तो ठीक है पर तुझे बड़े होकर नौकरी करनी है इसका क्या है जिसके घर जाएगी वो देखभाल करेगा इसकी जैसे तुम्हारे देखभाल बापू करते हैं मंटू मेरा मतलब है कि बापू तो काम करते ही है पर तुम्हें भी तो करना पड़ता है चुप हो जा मंटू मां तुम चिंता ना करो आगे से मैं अकेले ही सब काम कर लिया करूंगी नहीं दीदी तेरे लिए भी तो पढ़ना जरूरी है जानती है अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो उसे छोटे-मोटे काम नहीं करने पड़ते तू ठीक कहता है बेटा अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो इससे अच्छा काम कर सकती थी पढ़े लिखे नहीं होना इसलिए पढ़ाई की कीमत भी नहीं समझती मां तुम पूरा m'an गई मेरा मतलब वो नहीं था अरे नहीं पगले तूने तो बड़ी समझदारी की बात की है अब मैं शीला पर काम का इतना बोझ नहीं डालूंगी इसका मतलब सारा काम तुम अकेले करोगी नहीं मां ये नहीं हो सकता हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लिया करेंगे और पढ़ाई पढ़ाई भी करेंगे लिखाई भी करेंगे और काम भी करेंगे संकल्प अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख श्रीमती कांति देव विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार सुनीता कोहली यमन कौशिक और मार्तिका कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत हो